अब 6 मंत्रों वाले 88वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र से फिर भी सभा अध्यक्ष आदि का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पखिरू ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए सार विद्यायुक्त प्रयोग से चलाए हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि व जल में अच्छे प्रकार जा आके अधिष्ट देशों को सुख से जा आके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरंतर सुख को प्राप्त हों उक्त कामों से क्या पाते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्त और उपमा अलंकार है जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है वैसे मनुष्य वेग वाले रथों पर बैठ देश-देशांतर को जा आके शत्रुओं को जीतते हैं अब सभा अध्यक्ष आदि को उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मेघ वार कूप जल से सिचे हुए पवन और उपवन बाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे विद्वान लोग विद्या और अच्छी शिक्षा द्वारा अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुख देते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे ज्ञान गौरव चाहने वालों जैसे मनुष्य प्यास बुझाने आदि प्रयोजनों के लिए परिश्रम के साथ कुआ बावड़ी तालाब आदि खुदवाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं वैसे आप लोग अत्यंत पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से विद्या के अभ्यास को जैसा चाहिए वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके अनुकूल क्रिया को सिद्ध करो विद्वान मनुष्यों को क्या-क्या शिक्षा -क्या दे यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे अगली पिछली बातों को जानने वाला विद्वान अच्छे अच्छे काम करके आनंद भोगता है वैसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को भोगें अब विद्या ज्ञान चाहने वाला पुरुष उनमें कैसे वर्त कर क्या ग्रहण करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे ऋतु में यज्ञ वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश कर अविद्या को निवृत्त करती है इसलिए सब मनुष्यों को विद्वानों के संग का निरंतर सेवन करना चाहिए इस सुक्त में मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए पढ़ने पढ़ाने की रीति प्रकाशित की है इससे इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह 88वां सुक्त और 14वां वर्ग भी पूरा हुआ अब नमासिमा सुक्त आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में शब्द विद्वान लोग कैसे हों और संसारी मनुष्यों के साथ कैसे अपना व्यवहार करें यह उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर सब सुख पहुंचाता है वैसे ही विद्वान लोग विद्या और शिल्पक सुख करने वाले होते हैं यह जानना चाहिए सब मनुष्यों को विद्वानों से क्या-क्या पाना चाहिए यह अगले मंत्र में कहा है भावार्थ उत्तम विद्वानों के संग और ब्रह्मचर्य आदि नियमों के बिना किसी के शरीर और आत्मा का बल नहीं बढ़ सकता इससे सबको चाहिए कि इन विद्वानों का संंग नित्य करें और जिदन द्रय मनुष्य किसी किन्हें पाकर विश्वास युक्त पदार्थ में विश्वास करें यह उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी वेदोगत लक्षणों के बिना विद्वान और मूर्खों के लक्षण जान नहीं सकता और न उनके बिना विद्या और स्रेष्ट सिक्षा से सिद्ध की हुई वाड़ी सुख करने वाली हो सकते है। इससे सब मनुस्य वेदार्थ के विशेश ज्यान से विद्वान और मुर्खों के लक्षन जान कर। विद्वानों का संग कर मूर्खों का संग छोड़ के समस्त विद्या वाले हों फिर वे क्या करें यह अगले मंत्र में कहा है भावार्थ शिल्प विद्या की उन्नति करने वाले जो उसके पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान हैं वे जितना पढ़ के समझें उतना अर्थ सबके सुख के लिए नित्य प्रकाशित करें जिससे हम लोग ईश्वर की सृष्टि में पवन आदि पदार्थों से अनेक उपकार लेकर सुखी हों मनुष्यों को सर्व विद्या के प्रकाश करने वाले जगदीश्वर की आशयता स्तुति प्रार्थना और उपासना करके सब विद्या की सिद्धि के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए यह उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अपना व्यवहार करें जैसा ईश्वर के उपदेश के अनुकूल हो और जैसे ईश्वर आपका अधिपति वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम विद्या और शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुषार्थ से सब अधिपत्य सिद्ध करना चाहिए और जैसे ईश्वर विज्ञानमय पुरुषार्थ युक्त सब सुखों को देने वाला संसार की उन्नति और सबकी रक्षा करने वाला सबके सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिए फिर मनुस्यों को किस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके किस की इच्छा करनी चाहिए इस विशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ। ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ के बिना किसी को शरीर इंद्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता इससे उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए फिर ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्यों को कैसा होना चाहिए यह उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे बाहर और भीतर के पवन सब प्राणियों के सुख के लिए प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान लोग सबके लिए प्रवृत्त होवें मनुष्यों को ऐसा करके क्या-क्या करना चाहिए यह उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ विद्वान आप्त और सज्जनों के संग के बिना कोई सत्य विद्या का वचन सत्य दर्शन और सत्य व्यवहार में अवस्था को नहीं पा सकता और न इसके बिना किसी का शरीर और आत्मा दृढ़ हो सकता है इसमें सब मनुष्यों को यह उक्त व्यवहार वर्तना योग्य है फिर विद्वान लोग विद्यार्थियों के साथ वर्तें यह उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जिस विद्या में बालक भी वृद्ध होते वह जिस शुभ आचरण में वृद्धावस्था होती है वह सब व्यवहार विद्वानों के संग से ही हो सकता है विद्वानों को चाहिए कि यह उक्त व्यवहार सबको प्राप्त करावें अब इन विद्वानों के संघ से क्या-क्या सेवने और जानने योग्य है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में कारण रूप वा प्रवाह रूप से सब पदार्थ नित्य मानकर दिव आदि पदार्थों की अदित संज्ञा है जहां-जहां वेद में अदित शब्द पढ़ा है वहां-वहां प्रकरण की अनुकूलता से दिव आदि पदार्थों में से जिस-जिस की योग्यता हो उस उसका ग्रहण करना चाहिए ईश्वर जीव और प्रकृति अर्थात जगत का कारण इनके अविनाशी होने से इनकी भी अदिति संज्ञा है इस सुक्त में विद्वान विद्यार्थी और प्रकाश में पदार्थों का विश्वी देव पद के अंतर्गत होने से वर्णन किया है इससे इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए यह नवासिमा सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 90वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर वह विद्वान मनुष्यों से कैसे व्यवहार करें यह उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है परमेश्वर वा आपत मनुष्य सत्य विद्या के ग्राहत स्वभाव वाले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कराता है और कोई नहीं फिर वे विद्वान कैसे बने और क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्वानों के बिना किसी के धन और धर्मयुक्त आचार रखे नहीं जा सकते इसलिए सब मनुष्यों को नित्य विद्या प्रचार करना चाहिए जिससे सब मनुष्य विद्वान हो के धार्मिक हों भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर खोटे स्वभाव को दूर नित्य आनंदित हों फिर वे कैसे बरतें यह उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से ऐश्वर्य पुष्टि और सौभाग्य पाकर उस सौभाग्य की योग्यता को औरों को भी प्राप्त कराएं फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ पढ़ने वालों को चाहिए कि पढ़ाने वाले जैसी विद्या की शिक्षा करें वैसे उनका ग्रहण करके अच्छे विचार से नित्य उन्नति करें विद्या से क्या उत्पन्न होता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे पढ़ाने वाले तुम और हम ऐसा अच्छा यत्न करें कि जिससे सृष्टि के पदार्थों से समग्र आनंद के लिए विद्या से उपकारों को ग्रहण कर सकें फिर हम किसके लिए किस पुरुषार्थ को करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ पढ़ाने वाले लोगों से जैसे मनुष्यों के लिए पृथ्वीस्थ पदार्थ आनंददायक हों वैसे सब मनुष्यों को गुण ज्ञान और हस्त क्रिया से विद्या का उपयोग करना चाहिए